नवारे कामाय सद नरे पत्यु उपनिषद में पहले आरंभ किया न वे पत्यु काम पति प्रियम से लेकर काम पति प्रियमस्व कािय अतिम पर्या में कहा नवारे सर्वस्य कामाय काम सर्व प्रियम शु काम सर्व प्रिय सूचे तात्पर्य पर आलोचना सूची का तात्पर्य विचार करने पर आत्मनः आत्मन प्रियतम प्रदर्श्य तो तात्पर्य पर्यालोचना से, से आत्मा है प्रियतम है इसको देखाया इसका देखा करके युक्ति से भी तद तो दर्शे थी तत्काल तो आत्मा में प्रियतमत्व है आत्मा प्रियतम है वो दिखाते हैं आत्मात्न प्रीते सिथा पुत्र मित्र प्रियत सर्वस्व आत्मार्थ न प्रीत सबके प्री ऐसी आत्मार्थ तेना का उपकार अपना उपकार होने से ही प्रीति होती है जो अपना उपकार करने उसमें स्नेह है सर्वस्य आत्मार्थत्व प्रीत है जहाँ जहाँ प्रीति है उस आत्मा के शेष उपकार होने से, से प्रीति होती आत्मा में जो प्रीति है किसके लिए अन्य के लिए है आत्मा ही अति प्रिय आत्मा के लिए सब प्रिय है उनसे आत्मा अति प्रिय हुआ सिद्ध हुआ यथा पुत्र मित्र तो पुत्र प्रियतर पुत्र है और पुत्र का मित्र भी है दोनों में प्रियतर कौन है पुत्र के मित्र से पुत्र प्रियतर होता है ठीक इसी प्रकार सबके आत्मा अतिक प्रिय सुख सहित सर्वे सुख के साथ तथा साधन जात से सुख भी प्रिय है सुख साधन भी प्रियसाधन को पतिजा दे पति पत्नी धन भोजन सब कुछ आत्मा प्रियत सपकारक अपना उपकार कौन से प्रीति प्रिय अभी आत्मा उपकार्य उपकार होता अतिशयन प्रिय सब उपकार जितने प्रिय ही आत्मा उपकार सबसे अति प्रिय अतिशयन प्रिय हुआ इसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते है दृष्टान्त प्रदर्शन है ना स्पष्ट है दृष्टान्त दिखाकर स्पष्ट करते हैं यथा पुत्र के मित्र से पुत्र प्रियतर होता है लोक पुत्र मित्र पुत्र से मित्र भूताथ पुत्र के क्योंकि पुत्र द्वारा पुत्र के मित्र होने से पुत्र द्वारा प्रीति का विषय किन्तु प्रीति का विषय पुत्र मित्र है उसके अभिषेक जो यज्ञ दत्ता आदि है उसके अभिषेक अत्यधिक प्रिय है पुत्र है देवदत्ता आदि यज्ञ दत्त हो पुत्र का मित्र और देवदत्ता अपना पुत्र है अव्यवधान है ना प्रति विषय अव्यवधान पुत्र के द्वारा प्रिय होता है पुत्र का मित्र पुत्र जो प्रिय होता है पुत्र मित्र के द्वारा वो अव्यवधान प्रीति विषय होने से तस्मा अतिशयन न प्रिय बहुत पुत्र मित्र के विषय, पुत्र अतिशय नियो पितुर पिता को विस्म दत्ता आदेश तथा तदव उसी प्रकार स्व संबंधित है न प्रीति विषय सब कुछ ही। जितने सुख सुख साधन प्रीति का विषय प्रिय है अपने संबंधी उपकार होने से सर्वस्त अतिशय प्रिय होता स्वयंतिशयन प्रियम आत्मन श्रुतिपादीताज्तिशयां प्रीतिं स्वानुभव प्रदर्शन न दृढ़ आत्मा में निर प्रीति प्रतिपादन प्रति किया गया श्रुति युक्ति प्रमाण से आलोचन से दिखाया भी दिखाया प्रतिपादन किया गया किसका प्रीति? निर प्रीति आत्मा में है। इसको दृढ़ करते स्वानुभव प्रदर्शन अपने अनुभव दिखा करके दृढ़ करते आत्मा निजति से प्रिय आत्मा में निति से उसको दृढ़ करते हैं मान भूमह किंतु भूयास्यस आशी सर्व दृष्टेति प्रत्यक्ष प्रीतिरात्म किंतु हम माँ भूवम इत न किंतु सर्वदा भूयासम मैं कभी नहीं रहू ऐसी कोई नहीं चाहता है कि क्या चाहते सर्वदा भूयासम हमेशा बना रहू इत अशो आशी ही सर्वस्व दिष्टा यासी इच्छा सब सब है सबकी दिखती महा भूवे न कि बना दो दिष्टा असत्तमस्तु अह महाम असत्वस्तु आ सत्व पाठ है पहले पुस्तक में आत्मा सत्व है क्या आत्मा दीर्घ है ममा सत्तम अस्तु ममा दीर्घ कभी नहीं हो किन्तु सर्वदा भू आसम हमेशा बना रहूं। सदा आस्तु। रहे सदा मम सत्ता अस्तु मेरी सत्ता हमेशा रहे इतवहास ही प्रार्थना प्राणी जात से सब प्राणी चाहते दिखते सर्वोपि एवम एवं प्राथ है ये सब चाहते बना रहू क्या सिद्ध फलित प्रत्यक्ष आत्मनि प्रीति यथ एवं सर्वे प्रार्थ्यते सब चाहते मैं हमेशा बना रहू अथवा आत्मनि निरत से प्रीति ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अन्य वस्तु के अभिषेक आत्मा प्रिय अन्य वस्तु भले ही नहीं रहे कि मैं बना रहू प्रकार वृत्ता कीर्तन पुरस्तरम मतांतरम दूषित अनुभाषते वृत्त अतीत का अनुकीर्तन अनुवाद पूर्वक जो कहा गया उसका अनुवाद करके अनुवाद पूर्वक अन्य मत को दूषण करने के लिए मतांतरम अन्य मत मतांतरम दूषित अनुभाष से अनुवाद करते हैं इत्यादि स्त्री प्रीतौ सिद्धाया पुत्र इत्या इत्यादि भ्याशे सत्व महात्म कैशिदी इधि तृभ प्रमाण एवं आत्मनि प्रीतो सिद्धायान आत्मा में प्रीति सिद्ध होगी इत्यादि तीन से अनुभव अभी कहा श्रुति और युक्ति श्रुति युक्ति अनुभव पर प्रमाण से आत्मा में प्रीति की सिद्धि होने पर कोई उन्होंने कहा है पुत्र भार्य आदि से सत्व आत्मन आत्मा है पुत्र भारी आदि का उपकार क्या सिद्धा आत्मा में निरति से प्रीति कोई कहते पुत्र भारियादी में त्रीच अधिक है आत्मा उनका उपकार के आत्मा शेष है शेष है पुत्र भारियादी सिद्धांत में सिद्ध हुआ आत्मा है शेष उसका शेष उपकार सब कुछ है आत्मा है उपकार्य किन्तु कोई कहते पुत्र भारियादि का शेषक उपकार तो के कत्मा जिन्होंने कहा है इत्यादि भी शब्द ना अनुभव परामिश्चित पूर्व स्लोक में अनुभव कहा इत्यादि भी शब्द से अनुभव लिया और शब्द से श्रुति युक्तिश्रुति युक्ति श्रुति आगे ई चाहिए युक्तिश्रुति दिवचन दीर्घ होगा इत्यादि भी युक्तिश्रुति विराम करके आगे इत्यादि भी इखना पड़ेगा प्रगृह से आगे इत्यादि भी संधि नहीं होगी इत्यादि भी अनुभव युक्ति युक्तिश्रुति लक्षण ही अनुभव युक्ति और श्रुति तीन होगी अनुभव युक्ति श्रुति लक्षण ही त्रिवी प्रमाणी तीनों प्रमाण से एवं कारण आत्म सिद्धाया प्रीति सिद्ध होगी फिर भी कोई किन्ने इसे कहा है इसका अनुवाद करते हैं कहने वाला कौन श्रुक्ति आदि तात्पर्य अन्न भी गयी श्रुति युक्ति अनुभव के तात्पर्य को नहीं जानने वाले किन्ने कहा है क्या कहा है आत्मन पुत्र भारे से सत्तम प्रति स्वच्छ उपसर्जनत्म स्वयं गौण है पुत्र आदि प्रधान है उनका उपचार स्वयं है ऐसा करके उन्होंने कहा अभी उत्तम कहा है आगे दुष्त करेंगे उनका उन, उसका अनुवाद किया अवगतम इत ये कैसे सिद्ध हुआ कि पुत्र भारी आदि का शेस आत्मा को मानते हैं आत्मा है गौण मुख्य पुत्र भारी आदि ऐसा मानते हैं ऐसा कैसे सिद्ध हुआ नीचे हुआ उत्तर देते हैं ये पुत्र भारी आदि उपकार उपकारिया उनका उपकार का आत्मा है आत्मा हो गया गौण ये कैसे हुआ ऐसा पूछने पर उत्तर देते है शंका पूर्व पक्षी ए विवक्षया पुत्रे तच्चो मुख्यात्म ए आत्मा पुत्रे तच्चोपनषद स्फुटम आत्मा ना पुत्रे क्षम श्रुतो श्रुति में कहा गया श्रुतिया श्रुति में कहा गया पुत्र है मुख्यात्मा इसी विवक्षा से स्वयं गौण हो गया पुत्र हो गया मुख्य इसी विवक्षा में श्रुति में पुत्र को मुख्या आत्मा कहा गया कैसे कहा गया आत्मा भी पुत्र नाम सी आत्मा ही पुत्र नाम वाले हो, पुत्र जो है आत्मा ही पुत्र नाम अतः पुत्र ही मुख्य आत्मा है उपनिषद जिस पुत्र तत्विषद स्फुटम कौशिक स्पष्ट है ए तद विवक्षा करते त्यक्तिकरण अभिप्राय न जो पहले कहा कि कहा है पुत्र भारी आदि से आत्मा इसको अभिव्यक्तिकरण अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए सूची में कहा गया आत्मा भी पुत्र नाम पुत्र ही आत्मा है इत्यादि के की श्रुति के द्वारा पुत्र से मुख्यात्म तो रितम वो कहते हैं पुत्र को ही मुख्यात्म श्रुति में कहा गया स्वयं तो गौण हो गया पुत्र मुख्य हे किंच तत्व मुख्यात्म तफुटम उपनिषद स्पष्ट अभी तरह उपनिषद आदि स्पष्ट कहा गया ये तो कौश्य की है आत्मा भी पुत्र कहा और अवित तो उपनिषद में आगे कहेंगे कि मुख्य पुत्रा पुत्रा अपना पुत्र मुख्य मुख्यात्मा है स्फुटम अभ्यक्तम अभितम स्पष्ट कहा गया है कैसे कहा गया आगे बताएंगे अवित उपनिषद की वेद के अंतर्गत तो उसमें स्पष्ट कहा गया है पुत्र को मुख्यात्मा के से कहा गया तो के न किस वाक्य से कहा गया इत्याकांक्षाया तदवाक्यम अर्थत पठति अतर उप के वक्यों को अर्थ से पढ़ते हैं सो मा पुण्य कर्मभ्य प्रतिधीय अथा से तर आत्मातृत्य प्रमीयते अयमात्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधियते पुरुष से पिता का अयमात्मा पुत्र रूप आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिजियते पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है पिता मरते समय पुत्र को बुलाकर कहते तुम यज्ञ तुम कर्म तुम वेद वे इसे कहेंगे तुम कर्म यज्ञ यज्ञाधि कर्म तुम हो अच्छा तो आगे जो यज्ञ कर्म तुम करना कर्म करने के लिए प्रतिनिधि बनाते हैं पिता पुत्र को अथवा से इतर अन्य जो पिता का कृतकृत्य कृतकृत क्रमीय होकर मर जाता है पुत्रों को प्रतिनिधि बनाता है पिता मर मरते समय इसलिए पुत्र मुख्य आत्मा ऐसे कहा गया अषद में ऐसा कुछ होकर नहीं माना है अस्य का हो अयम आत्मा सब पुरुष तो हो वि तो गर्भ होती है पुरुष में पहले गर्भ रूप से प्रविष्ट होकर करके रहता है उसके बाद स्त्री में आता है ऐसा कह करके इति प्रकरणा दो प्रकरण के आदि पुरुष देहे गर्भत्व पुत्र पहले पिता के सर्वे में रहता है पुत्र सर्व अभिव्यक्ति के पहले फिर वीर्य के द्वारा मातृ गर्भ में जाने पर वहाँ गर्भ होता है तो पहले पुरुषो देह में रहता है ऐसा कहा अम सो अग्र एवं कुमारम जन्म अग्रे अधिभावेति पहले उसको पालन करता है अतिशय पालनीयत या उत्तर पुत्र रूप पुत्र रूप उसको पहले पालन करता है अग्रे जन्म के पहले पुण्यभ्य कर्मभ्य अर्थात पुण्य कर्म अनुष्ठान के लिए प्रतिजियते प्रतिजियते का तो प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व अवस्थाप्य पिता उसको प्रतिनिधि बनाते ही मरते समय उसको प्रतिनिधि बना करके अथवा इतर आत्मा मर जाता है अयम प्रत्यक्ष आत्मा इतरे पुत्र अन्य पिता का शरीर जरा सा ग्रस्त हुआ जीर्ण हो गया शरीर पितरू पर जो आत्मा है स्वयं कृत्य कृत्य होकर के अनुच्छित कृत्य जाता सन जितने कार्य सा कर पुत्र को प्रतिनिधि बना दिया प्रमियते प्रमीयते जाता है तो मुख्य तो तो, पुत्र आत्मा तो मर्जा उत्तरा दृढ़ीकरण परलोक परोकाभा प्रदर्शन पर नापुत्र से लोगो स्थिति वाक्य से है निक ना पुत्र से लोगोस्थित अपुत्र से, से लोको नास्ती जिसका पुत्र नहीं और कर्म नहीं कर सकता है पितृ लोग प्राप्त नहीं करेगा पिता पुत्र रहित इसको करने के लिए पुत्र रहित से परलोक अभाव प्रदर्शन पर वाक्य है पुत्र रहित का पितोक अभाव है पितृ प्राप्त नहीं करेगा पुत्र श्राध अंत्येष्ट क्रिया श्रद्धा आदि पर पिता परलोक प्राप्त करता है पुत्र रहते तो पर लोगोक प्राप्त नहीं करेगा ना पुत्र से लोक बाक्य का अर्थ करते हैं सत्यप्याम लोक ना पुत्र सैत ही अनुशिष्ट पुत्र लोक्य महुर्मनीषिण लोकोस्ति आत्मनि सत्य अपनी लोकस्ती आत्मनि मुख्या आत्मा पुत्र होने पर ही लोक परलोक पितृलो को प्राप्त होता है ना पुत्र से अतय नापुत्रस्य अपुत्रस्य ना पुत्र से अपुत्र से न पुत्र पर लोग प्राप्त नहीं होगा अनुसिस्टम पुत्र लोक्यम महु मनीषी बुद्धिमान लोग अनुशिष्ट पुत्र को लोक्यम कहते हैं लोकाहित लोक्यम अनुशिष्ट शिक्षित पुत्र उसको पहले शिक्षा देते हैं वेद पढ़ाते हैं बताते हैं तो आगे वेदाध्यन पुत्र करेगा यज्ञों करेगा लोक प्राप्त करेगा तो कहेंगे मर्त समय तम यज्ञ तम लोक तम वेद ऐसे कहेंगे पिता तो पिता पुत्र को सिखाते हैं तो पिता भी कहेगा हम यज्ञ हम वेद हम लोक अच्छा वेद अध्ययन आगे में करूंगा यज्ञ आदि कर्म करूंगा लोक साधना में करूंगा मैं लोग हूँ इस प्रकार मानता है ऐसे अनुसिष्ट पुत्र को लोक क्यों कहते लोका हैं तो, लोकाय हित लोक प्राप्ति का हित तो होता है ऐसा कहते बुद्धिमान लोग पुत्र मुख्यात्मा है ये अभिप्राय है जो किस किन का मत वही हैं यत पुत्र मुख्यात्म तो अतएव मुख्यपुत्रात्मसे आत्मनिस्वी स्थिति मुख्यात्म पर सत्य आत्मनि नपुत्र आचार्य श्लोक काने पहले आत्मनि आत्मनिशक् अतए अपुत्र लोक नस्त एक आत्मनिशक्त अपने आत्मा रहते हुए भी यदि पुत्रुख्या अतव लोक नितृलोक नहीं है आत्म का अपने आत्मा रहने पर भी यदि पुत्र मुख्यात्मा रही रुत्र रह, तो अतव लोक नितृलोक नहीं है यत तो पुत्र से मुख्यात्मा तो अस्त पुत्र मुख्यात्मा वा अतव आत्मिश्वस्त स्थिति भी स्वयं होने पर भी यदि पुत्र नहीं है पुत्र ही मुख्यात्मा अपुत्र से पुत्र रहित से पितृलोक का परलोकन आपती परलोक है पितृलोक जिसका पुत्र नहीं उसको नहीं मिलेगा क्योंकि मुख्यात्मा पुत्र उसके बिना प्राप्त नहीं होगा एक पुराना आदमी प्रसिद्ध है व्यक्ति के मुख्य मुख्या अपुत्र का परलोकन नहीं व्यति के द्वारा कहा गया अभाव के द्वारा अन्य मुख से कहते पुत्र है तो परलोक प्राप्ति होगी प्रतिपादक अनुशिष्टम पुत्रम लोक्य महु अनुशिष्ट पुत्र को लोक्य कहते हैं ये वाक्य श्लोक का अर्थ कहते है अनुमित अनुष्ट पुत्र माउ ये वाक्य है उसका अर्थ कहते है मनीष नास्त्रार्थ अभिज्ञान शास्त्रार्थ को जानने वाले अनुशिष्ट पुत्र को लोके कहते है अनुशासन कैसे होगा वोक्ष माने आगे कहेंगे आगे श्लोक में तम ब्रह्म इत्यादि भी मंत्र ही मंत्र है तम यज्ञ हो लोक तम ब्रह्म तुम लोक हो तुम यज्ञ ब्रह्म ब्रह्म का ये मंत्र के द्वारा कहेंगे शिक्षित को पुत्र को कहते। लोक्य, लोक्य कहते लोकाहितम लोक परलोक साधन कहते है बुद्धि शास्त्रार्थ अभिज्ञ इसीलिए मुख्य पुत्र, पुत्र मुख्य आत्मा है एक इनका मत है इधानीम अहिक सुख से पुत्र हेतु कत्व तो प्रतिपा परम इसलोक में जो सुख है, है, है पुत्र उसका हेतु ये प्रतिपादन पर तो वाक्य मनुष्य लोक पुत्र निवजो नान्य कर्मणा मनुष्य लोक पुत्र से ही जय है जितना है कर्मणा पितृलोक है और ज्ञान देवलोक उपासना से देवलोक ब्रह्मलोक कर्म से पिता लोक प्राप्त होता है और यह पुत्र से जय्य सतीवाक्यम अर्थतः पढ़ते हैं पुत्रे है मनुष्यलोको जय ये नैतरे मुमुर्सोर मंत्रयेत पुत्रम मनुष्यलोक जय सैद जय शख्या जय जय जेतम शक्यम पुत्र ननुष्यलोक जय सैत पुत्र से ही जीत सकते मनुष्यलोक नो इतरे ना, पुत्र से भिन्न अन्य किसान मनुष्य लोग नहीं चलते मुत्र मंत्र इत्यादि मंत्र की मुय मरणापन्न होने पर पुत्र को ऐसे मंत्र देते हैं मंत्र बोलते हैं तम तो ब्रह्म तम तो यज्ञ तम तो लोक ऐसे मंत्र की तरह हैं। के द्वारा पढ़ते है मनुष्य लोग सुखम पुत्र ने वो जय जय है सम्पाद्यत पुत्र से ही मनुष्य लोग में सुख सम्पाद्य होता है इतने इतने कर्मादि किसी साधन से नो नहीं होता है अन्य साधन से पुत्र से सुख धन संपत्ति बहुत पुत्र नहीं होते तो सुख भोग करेगा इस लोक में कहते पुत्र नहीं तो सुख साधन धनादि होने पर भी निर्वेद जनक होती वैराग्य होगा भोग नहीं करेगा दुख होगा इसलिए पुत्र के बिना इस लोक में सुख प्राप्त नहीं होता है अनुशिष्ट है? पुत्र को लोक्य कहते है इतर पुत्रानुशासन मुक्तम पुरुष लोक में पुत्र को अनुशासन करने के लिए कहा गया इधानी तस् अवसर त्रांश दस्य अवसर दिखाते किस समय वो अनुशासन करते हैं? और मंत्र क्या है दिखाते मुर्त पुत्र मंत्र ये पुत्र को कहता है मुता तम ब्रह्म इत्यादि मंत्र की पहला गया तुम ब्रह्म आदि सदृश तव यज्ञ तुम, तुम लोक ब्रह्म तुम ही वेद हो आये वेद्यन आगे तुम करना और तुम यज्ञ जो यज्ञ में क्या था आगे जो यज्ञ तुम करना आज्ञा करते रहना तुम लोक लोक साधन भी करना शुरू इति इतना मंत्रो गृह भी तव ब्रह्म इत्यादि तीनों मंत्रों के द्वारा मुर्षु पिता के सम मरणावसरे पुत्र मंत्र अनुशासन करे पुत्र तो से अनुशासन कुर्यातन शासन करे अब पुत्र फैल सिक्चित उत्तर देगा अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोगो ऐसे पुत्र कहेगा और उत्तम अर्थो निगम का निगमन करते इत्यादि इत्यादि प्राहुः इदीश्रुतु पुत्र भारशेताशेष लौकिका अ पुत्र लौकि प्राधान्यमुमते इत्यादि श्रुत पुत्र भारियादिशेषता प्राहु आत्मना आत्मना पुत्र भार्दिक शेष उपकार कहे ऐसे श्रुति कहती है लोक में भी कहते पुत्र से प्राधान्य अनुमनते मनते मनवा मन्... पुत्र को प्रधान कहते हैं यह लोक कुछ मत कहा लोग में भी बहुत लोग पुत्र को ही श्रष्ट मानते अपने मर जाए तो भी पुत्र बच रहे पुत्र के लिए सब करना चाहते है लोग अति भ्रांति पुत्र है अलग है फिर उसमें गौण आत्मा है पुत्र है गौण मुख्य नहीं है आगे कहेंगे मुख्य आत्मा गौण आत्मा मिथ्या आत्मा देह मिथ्या आत्मा पुत्र है गौण आत्मा वस्तुता नहीं फिर भी ही उसमें आत्म प्राधान्य बुद्धि बहुत लोग में है न केवल अयम श्रुति सिद्ध अर्थ किन्तु लोक प्रसिद्ध होती त्यार लौकिका भी पुत्र से प्राधान्य अनुमानते मन पुत्र को प्राधान्य मानते लोक में भी कुछ लोग मानते है और के में कैसे पुत्र को प्रधान मानते हैं तदेव तथे उपवादय मृते पुत्रादी जीवेद विना तथा यत्म कुरुते मुख्या पुत्रादय जीवेद पुत सस्मिन मृत स्वयं मर जाने प्रति यथा पुत्र आदि जीवित बीता दिना जीवित तथे वो कोई अपने मरने पर भी आगे पुत्र जैसे जीवित रहे उसके लिए प्रयत्न करते जानते हैं मरने वाले हैं फिर धन आदि सब धन मकान बनाते धन से पुत्र कैसे सुख ऐसी जीवित रहे जानते मरने पर भी अपने लिए खर्च नहीं करके पुत्र के लिए आगे के लिए करते हैं पुत्र आदि यथा वित्ता जीवित तथे वो यत्न करता है लोक में इसलिए मुख्या तथा मुख्यादेय पुत्र पुत्र भारी आदि मुख्य है आत्मा ऐसे कोई मानते हैं है सित्राद स्व एक आदि शब्द भारियादेव गृहते द्वितीय क्षेत्रादेय पुत्रदिजीवेदि पुत्रादी आदिशद आदि भारी आदि आदिना पुत्र भार्य को मुख्य कहते हैं वित्तादीना जीवेत वित्त धन आदि से क्षेत्र मकानादी अस लेना फलितना महा मुख्या तत पुत्र मुख्या पुत्र भारियादि मुख्या आत्मा हे यस्मा सो प्रयास सोढ़ादी जीवन उपाय संपादय अपने प्रयासभूत करते कष्ट करके सोधवा शिक्षा करके सही बहुदवन से लोकन के बाद सोघ्वा so, सह करके पुत्र जीवन उपाय संपादय तत पुत, तस्त्रदय मुख्या प्रधान है पुत्रादि मुख्य है पुत्र भारियादि मुख्यात्मा ये मुख्या सिद्ध इसे कुछ लोगों का मत है यहाँ तक हुआ पुत्रे आत्मन तुम ये तद विवक्ष 32 श्लोक का अंतिम आया पुत्र भार्यादि से सप्तम आत्मन ने कई दीरितम यहाँ ऐसी लेकर यहाँ तक पूर्व पक्षी को इसका मत कहा अभी सिद्धांत आरम्भ करता है ये जो लोक वेद प्रसिद्धि के द्वारा पुत्र आदि प्राधान्य आपने कहा अब सिद्धांति मानता ठीक कि ऐसा प्रसिद्ध है एवं वेदलोक प्रसिद्धिभ्याम प्रदर्शित पुत्रादि प्राधान्यं अंगीकर उ सिद्धांति मानता है ये जो लोक में और वेद में प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है उससे पुत्रादि में प्राधान्य दिखा बने ये ठीक है वता नात्मा शेष क्यचि गौन मिथ्या मुख्य मुख्य भवति भवति भेद रायती मुख्य भवति बाढ़ ठीक है आपने जो कहा ये लोक लो वेद प्रसिद्ध है किन्तु तो हितावत आत्मा कब से होना भगवती इतने मात्र से आत्मा किसका शेष होगा उपकारक होगा अन्य कोई उपकार ही प्रधान है यह बात नहीं है आत्मा शेष नहीं होता इससे गौण मिथ्या मुख्य भेदे ये आत्मा तेजा भवती ये आत्मा तीन प्रकार है एक गौण आत्मा एक मिथ्या आत्मा एक मुख्य आत्मा गौण मिथ्या मुख्य भेद से आत्मा तीन प्रकार है तीन प्रकार में से किस समय किसको प्रधान कह देते है वस्तु तो मुख्या आत्मा तो मुख्य ही है और बाकी गौण आत्मा मिथ्यात्मा है पुत्र होता गौण आत्मा गौण है मुख्य नहीं है मानते है अपने से भिन्न है अग्निर् मानव को सिंहो मानव को कैसे कहते हैं लड़का को सिंह कह दिया ये गौण प्रयोग है जो कहता है जानता है लड़का सिंह इसे जानकर कहता है सिंह सदृश को सिंह कहा गया सुनने वाला भी समझता है अरण्य में रहने वाला सिंह अलग है लड़का अलग है तो ये गौण प्रयोग सिंह सदृश्य को सिंह सदृश कहा गया ये गौण प्रयोग है इसी प्रकार पुत्र आत्मा कहा गया ये गौण आत्मा है और मिथ्या देह को कही से आत्मबुद्धि देह में होती है यह मिथ्या आत्मा और आत्मा वस्तवात्मा है इसे गौन मिथ्या मुख्या भेदत्मा त्रिधा बहुत पर आत्माप्रिय तो मैसे मान लिया तो, तो आत्मा को शेषी आपने पैरे कहा था उसका तो विरोध हो जाएगा आत्म आत्मा है शेषी उपकार्य और सब कुछ उपकार प्रतिपादन आपने किया था उसका विरुद्ध होगा ऐसा संक्रांति कहते नहीं एतावता अपना शेषो का आपना किसका उपकार का नहीं आत्मा तो प्रधान एता है एतावत कहते पुत्राद क्वचित प्राधान्य मस्ती कहीं पुत्र प्रधान है किस स्थल पर प्राधान्य होने से पुत्रादि में इतने मात्र से नहीं पुत्रादि में शेषी तो पुत्र शेषी हो जाएगा प्रधान हो जाएगा ये बात नहीं कहीं प्रधान है नहीं प्रतिज्ञा मात्र है अर्थ सिद्धि से आत्मा से ऐसे इतने कह दिया जानते नहीं। केवल प्रतिज्ञा कर देने से अर्थ सिद्ध होगा हेतु देना चाहिए इसे कं से शन को उत्तर देते है यत्र ये व्यवहार यसे आत्मत्व विवक्षते तस्त आत्मा नाधान्य प्रदर्शनाय उपदघात आत्म तैविध्य म्यवहार में जिस जिसमें आत्मत्व की विवक्षा है उस व्यवहार में उसमें प्राधान्य है किस समय कोई प्रधान होता है व्यवहार काल में ये ऐसे आत्मत्व प्रतिनिधि बनाते समय पुत्र प्रधान है अन्य समय में नहीं है इसी प्रकार का ही किस समय प्रधान है बताएंगे गया जिस जिस व्यवहार का समय में जिस जिस में आत्मत्व की व्यवख्या है उसी व्यवहार में उसको प्राधान्य कहा गया उसका उपदघात भूमि रूप से पहले आत्मन त्रैविध्य न तीन प्रकार है गौण मिथ्या मुख्य भेद गौण्मा मिथ्यात्मा आत्मा इस आत्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा च ये तो अयम आत्मा श्री भवती आत्मा दीर्घ है अयमात्मा श्री भवती तीन प्रकार आत्मा है गौण आत्मा दिखाने के लिए पहले लोके में गौण प्रयोग दिखाएंगे मिथ्या आत्मा दिखाने के लिए मिथ्या कैसे भ्रम को दिखाएंगे मुख्य आत्मा दिखाएंगे करके बताएंगे ओ